अर्थ यह इच्छा पूर्ति करने वाला बल बढ़ाने वाले कार्य करने वाला दुष्टों का नाश करने वाला सोम धनों को दाता के लिए दिया करता है अर्थ गौवों से युक्त घोड़ों से युक्त तेजस्वी अनेकों के लिए भृषिप्त सहस्त्रों प्रकार का धन हमें दे दो अर्थ जिसकी बहुत स्तुति होती है जो ज्ञान पूर्वक कार्य करता है याजकों द्वारा शुद्ध होने वाला यह वह सोम रस निकाला जाता है यज्ञ में यज्ञ करने वाले ऋत्विज सोम का रस निकालने के समय उसकी स्तुति करते हैं तथा उसका रस निकालते हैं अर्थ सहस्त्रों प्रकार से रक्षण करने वाला सैकड़ों प्रकार के धन देने वाला रजो लोक का निर्माण करने वाला ज्ञानी आनंद बढ़ाने वाला सोम इंद्र को देने के लिए शुद्ध किया जाता है अर्थ रस निकाला सोम हमारी वाणी से स्तुत किया गया इस यज्ञ में इंद्र के लिए रखा रहता है पक्षी जैसा अपने घर में रहता है यज्ञ में ऋतिज लोग सोम इवन इंद्र की स्तुति गाते हैं तथा सोम से रस निकाल कर वह रस इंद्र को देने के लिए रखते हैं अर्थ शुद्ध किया गया याजकों के द्वारा रस निकाला सोम वीर युद्ध में जाते हैं वैसे पात्रों में अपनी सामर्थ्य से जाता है याजक सोम का रस निकालते हैं तथा उस रस को शुद्ध करके यज्ञ के पात्रों में रखते हैं अर्थ तीन सवनों के तीन वेदों के ऋषियों के यज्ञ रूपी रथ में सात छंदों द्वारा देवों के पास जाने के लिए ऋषि इसकी योजना करते हैं सोम रस को यज्ञ के रथ में बिठाते हैं तथा उसको इंद्राद देवों के पास पहुंचाते हैं उस समय सात छंदों के मंत्र बोले जाते हैं तीन यज्ञ के सवन होते हैं प्रातः सवन माध्यदिन सवन तथा सायंग सवन इन तीन सवनों में तीन स्वरों में वेद मंत्र बोले जाते हैं अर्थ सोम से रस निकालने वाले ऋतृज युद्ध में जीने के लिए तथा उत्तम त्वरा से युद्ध में जाने के लिए सिद्ध हुए घोड़ों को जैसे युद्ध में भेजते हैं उस प्रकार बलशाली हरे रंग के सोम को यज्ञ में प्रेरित करें सोम से रस निकालकर उस रस को देवों को देने के लिए यज्ञ में समर्पित करें अर्थ रस निकाला सोम कलश में आकर रहता है तथा सब शोभाएं देता हुआ गौओं में जैसा शूर रहता है वैसा सोम यज्ञों में रहता है अर्थ हे सोम सब देव सब ऋतिज लोग देवों को आनंद देने के लिए मीठा दुग्ध मिश्रित रस निकालते हैं यज्ञ में देवों के देने के लिए सब देव एवं सब ऋतिज लोग मिलकर सोम का रस निकालते हैं तथा वह रस यज्ञ में देवों को दिया जाता है उस रस को पीकर सब आनंदित होते हैं अर्थ हे ऋतिजो देवों के लिए अत्यंत प्रिय अति मधुर हमारे सोम को छाननी में रखो अर्थ इष्टत किए गए ये सोम रस बड़े अन्न की प्राप्त के लिए आनंद बढ़ाने वाले रस की धारा से उत्पन्न होते हैं सोम उत्तम अन्न है तथा वह बड़ा आनंद देने वाला है यह सोम रूपी अन्न धारा से यज्ञ के पात्रों में छाननी से उतरता है अर्थ हे सोम पवित्र होता हुआ भक्षण करने के समय गौओं से मिलने वाले दूध आदि पदार्थों के साथ मिलता है ऐसा तू अन्न देता हुआ छाना जा सोम रस पीने के लिए उसमें गोदुग्ध मिलाया जाता है तथा वह उत्तम रीति से छानने के बाद पिया जाता है अर्थ जमदग्नि ऋषि द्वारा स्तुत किया गया तू हमारे गौ के दूध मिश्रित सब अन्नों को प्राप्त हो जमदग्नि ऋषि सोम की स्तुति करते हैं गौ के दूध मिश्रित अनेक प्रकार के अन्नों के साथ सोम रस तैयार होता है बाद में वह रस तथा अन्न देवों को यज्ञ में दिया जाता है अर्थ हे सोम तू मुख्य है शक्ति युक्त संरक्षण के और हमारी स्तुति रूप वाणियों के साथ यज्ञ में छाना था तथा सब प्रकार की स्तुति रूपी काव्यों को प्राप्त हो अर्थ हे संसार में प्रेरणा करने वाले सोम मुख्य तू है वाणी को प्रेरित करता हुआ अंतरिक्ष के जलों को चलाने की प्रेरणा कर तथा रस उत्पन्न कर सोम स्तुति करने वाले याजकों को स्तुति करने की प्रेरणा देता है तथा जल को अपने अंदर आकर अपने में मिश्रित होने की प्रेरणा करता है अर्थ हे काव्य की प्रेरणा देने वाले सोम तेरी महिमा के लिए ही ये सब भुवन सुस्थिर हो रहे हैं और नदियां तुम्हारे लिए ही चल रही हैं सोम की इतनी महती है कि यह सब भुवन सोम के लिए स्थिर रहे हैं तथा नदियां उस सोम रस में अपना जल मिलाने के लिए ही चल रही हैं सोम रस में नदियों का जल मिलाया जाता है तथा सोम यज्ञ से ही यह संसार सुरक्षित रहा है अर्थ हे सोम जो लोक से वृष्ट होने की भात तेरी चलने वाली रस की धाराएं शुद्ध छाननी के पास से चल रही हैं अर्थ हे ऋतजों विशेष प्रभावी बल का साधन धनो के स्वामी ऐसे धन देने वाले सोम को इंद्र के लिए रस निकालो सोम बल बढ़ाने का प्रमुख साधन है वह सोम याजकों के लिए धन देता है उस सोम का रस इंद्र को देने के लिए निकालो अर्थ सत्यदर्शी कवि रस निकाला सोम स्तोत्रों से स्तोताओं के लिए श्रेष्ठ बल देता हुआ चांदनी पर आता है त्रषष्टतम सुक्तम अर्थ हे सोम तू श्रेष्ठ वीर्य युक्त सहस्त्र प्रकार का धन हमारे लिए दे और हमारे लिए अन्नों को देओ अर्थ हे सोम अत्यंत आनंद देने वाला तू इंद्र के लिए अन्न एवं रस निकालो तू यज्ञ पात्र में बैठता है अर्थ इंद्र विष्णु एवं वायु के लिए रस निकाला सोम कलश में जाता है वह सोम रस मधुर होकर रहे अर्थ भूरे रंग के ये शीघ्रगामी सोम रस जल की धारा के साथ उत्पन्न किए जाते हैं पानी में सोम रस मिलाया जाता है बाद में उसका यज्ञ किया जाता है अर्थ इंद्र का सम्मान बढ़ाने वाले उद् के साथ जाने वाले संसार को आर्य बनाने वाले दान न देने वाले को मारने वाले ये सोम हैं अर्थ भूरे रंग के रस निकाले सोम इंद्र के पास आते हैं उस समय वे अपने स्थान को प्राप्त करते हैं इंद्र के पास जाने के लिए सोम रस तैयार रहते हैं उस समय वे अपने स्थान में प्रथम आते हैं और बाद में इंद्र के पास जाते हैं अर्थ हे सोम मानवों के लिए हितकारी जलों को प्रेरणा देने वाला जिस धारा से तूने सूर्य को प्रकाशित किया उस धारा से यहां रस निकालो अर्थ सोम रस अंतरिक्ष में से जाने के लिए मानव में सूर्य के घोड़े के साथ मिलता है सूर्य के किरणों से सोम रस अंतरिक्ष में गमन करता है सूर्य के किरण उस सोम रस को लेकर अंतरिक्ष में जाते हैं सूर्य किरणों के द्वारा सोम रस अंतरिक्ष में जाते हैं अर्थ और सोम इंद्र ऐसा बोलता हुआ सूर्य के जाने के लिए उन 10 घोड़ों को जोड़ता है अर्थ हे स्तुति करने वाले ऋतजों तुम वायु के लिए तथा इंद्र के लिए रस निकाले आनंददायक सोम रस को मेढ़ी के बालों की छाननियों में छानो अर्थ हे शुद्ध होने वाला सोम रस शत्रु से ना नष्ट होने वाला धन है उस ना नष्ट होने वाले धन को हमें देओ हमें ऐसा धन मिले जो शत्रु से नष्ट ना हो सके अर्थ हे सोम गौओं से युक्त एवं घोड़ों से युक्त सहस्त्रों प्रकार का धन हमें दे तथा बल एवं अन्न हमें दो अर्थ देव की भांति तेजस्वी सोम पत्थरों से कूटकर निकाला रस कलश में रस को रखता है अर्थ यह श्रेष्ठ एवं स्वच्छ सोम रस जल की धारा के साथ याजकों के घरों में गौ के दूध के साथ देते हैं इन सोम के रसों में पानी मिलाया जाता है और गौ का दूध भी उस सोम रस में मिलाया जाता है बाद में उस सोम रस का उपयोग यज्ञ में किया जाता है अर्थ सोम का रस निकाला दही के साथ उसका मिश्रण किया वज्रधारी इंद्र के लिए देने के कारण छाननी से छाने जाने लगा सोम का रस निकालते हैं उसका दही के साथ मिश्रण किया जाता है तथा इंद्र को देने के पहले वह छन्नी से छाना जाता है छानकर उस रस को पात्र में रख देते हैं और बाद में इंद्र को अर्पित किया जाता है अर्थ हे सोम तेरा जो आनंद देने वाला और देवों के लिए अति प्रिय रस है ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए वह रस छाननी में से छाना जाए अर्थ उस हरे रंग के इंद्र को आनंद देने वाला ऋतिज लोग बल बढ़ाने वाले सोम को नदी के जल में शुद्ध करते हैं सोम का इंद्र को देने के लिए रस निकाला जाता है उस रस में पानी मिलाकर उस रस को छाननी में से छानते हैं तथा वह रस इंद्र को यज्ञ करने वाले ऋतिज देते हैं अर्थ तू हमारे लिए सोने आदि धन से युक्त घोड़ों से युक्त वीर पुत्रों से युक्त धन देवो और गौओं के दूध से युक्त अन्न भरपूर दो अर्थ युद्ध में युद्ध करने की कामना करने वाले वीरों को जैसा भेजते हैं उस प्रकार मेढ़ी के बालों की छाननी में इंद्र के लिए अति मृदु रस को छानने के लिए छोड़ो